हमारे हम जितना किया पाए कर उसके बाद अनुसंधान करने पर पता चला समाधान समर्थन से तृत्विंध सबको मिलता है उसके उसको लेकर के भाई आपके आपके पास आए ठीक हो गए समाधान कैसा मिलता है समर्थि कैसा मिलता है उसको लेकर के उसका फार्मूला बना समझदारी से समाधान श्रम से समर्थ क्या इसमें अब हम क्या सब सहमत हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं वो भी सोचने की मुद्दा समझ सम, सम नहीं हो पाता है क्या करना चाहिए वो बताना पड़ेगा सहमत ना होना कोई भी कर सकता किंतु उसके, उसके उसके बदले में क्या करना होगा वो भी बतावें उसके बाद सहमत न हो ठीक है इस ढंग से यदि अपन शोध शुरू करते हैं तो विरले ही आदमी मिलता होगा असहमत होने वाला यस yes. इसीलिए इसको इसको जो को नलोकव्यापीकरण करने के पक्ष में उसके बाद शिक्षा विधि तैयार हुई शिक्षा विधि में नाम आया कि चेतना विकास मूल शिक्षा पहला चेतना का समझदारी का विकास मूल शिक्षा जो व्यवहार में प्रमाणित होता है ऐसा ऐसा शुरुआत ऐसा शुरुआत करके भी छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग तो अपना सब लोग सब लोग अभी अध्ययन कर दो महीना हो गया तीसरा महीना के महीने से शुरू हो गया ऐसा क्या क्या आप ही सोचिए लेकिन बाबा इसमें तो बहुत समय लगता होगा ना तो तब तक जो मन में असंतुष्टि होती है हो, उसका क्या करें? क्या बाबा बहुत समय लगता होगा इस काम में तो तब तक मन में असंतुष्टि है उसका क्या करें असंतुष्टि करे तो संतुष्टि आप ही में होगा के दूसरे में होगा संतुष्टि के लिए कोई गोली तो होता नहीं आप समझ सकते हैं तो एक क्षण में समझिए समझ सकते हैं तो दो वर्ष में समझिए क्या किस वो क्या तक है उसमें चिंता कोई जरूरत अभी छत्तीसगढ़ के सरकार के साथ हमारा वार्तालाप है कितना दिन मैं आप समझाओगे हम समझाना पर्याप्त नहीं है समझने वाला भी होगा समझने वाला कितना समय में समझेगा वो उस पर निर्भर है हमारा समझाने में मैं कहे दो मिनट में समझाएंगे उसके लिए क्या प्रोग्राम पूरा ज्ञान को पांच सूत्र में हम कह सकते हैं पच्चीस सूत्र में कह सकते हैं 25,000 हजार सूत्र में कह सकते हैं। जो आप कहते हैं वैसा कर लेंगे ये पांच सूत्र में नहीं समझ पाया उनको पच्चीस सूत्र सुनाएंगे अरे 25,000 सूत्र में नहीं समझाया 25,000 हजार सूत्र में सुनाएंगे ये सब हमारा कैपेसिटी ठीक है न कितु समझने वाला कितने में समझेगा वो क्वालिफाई करेगा ना भाई नहीं करेगा इसलिए समय को लेकर के अपन जो परेशान हुए हैं वो बेकार समय जो है ना निरंतर है क्या सुना समय निरंतर निरंतर, निरंतर।, निरंतर। कार्य जो है ना निरंतर कार्य समय का संयोजन होना चाहिए और ये दोनों संयोजन होता है उसका उसका क्या प्रयोजन फलित होना क्या फर्थ थोड़ा समाधान समर्था वो कह रहे हैं हमको उत्तर मिल गया प्रदीप जी कह रहे हैं हमको उत्तर मिल गया मिल गए पार्टी <laughs> <बाती। laughs> समय समय और प्रयोजन है ना और प्रयत्न ये तीनों चीजें जो है ना एक हो रहे परम परम्परा बन पाए समय समय प्रयोजन और प्रयत्न प्रयत्न जिसको कर्म कहा जा सकता है कर्म और समय और प्रयोजन ये तीनों यदि एकत्रित होता है तो हम समझदार कर्म तो करना ही है चुप तो कोई रहता था ना बात इतना ठीक है और कुछ अच्छी बात <laughs> बहुत अच्छी बढ़िया आप लोगों ने सोच रहे हो आप लोगों का हमारा आशीर्वाद रहेगा जल्दी से जल्दी आप सब समाधान हो समर्थ हो सुखी रहें संसार को सुखी बनाओ ऐसा मैं मेरा सुभाषिष ठीक है ये स्वीकार होता है ठीक <laughs> है और तो कोई बात हो तो कोई भी बोल सकता है दिव्य दिव्य दिव्य पुरुष क्या दिव्य पुरुष तो दिव्य पुरुष पुरुष क्या होते हैं? के गाइडेंस एक जैसे क्यों गुण? क्या कह दो तो दिव्य पुरुष हैं तो उनकी गाइडेंस एक जैसी क्यों नहीं होती है देवी पुरुष हो नहीं <laughs> <laughs> <laughs> हम हाँ, हम ऐसा कैसा कह सकते हैं कि अभी तक के दिव्य पुरुष एक भी नहीं हुए क्योंकि आप जो गाइडेंस दी ये पहले किसी ने दिया है। क्या ये कहते हैं आपने जो गाइडेंस दिया वो पहले किसी ने नहीं दिया लेकिन पहले भी तो दिव्य पुरुष हुए हैं हम मान्यता ऐसा है देवी पुरुष हुए नहीं हुए कौन टेस्ट करता है कौन किया हम देवी पुरुष माना है जो कई लोगों को हम सम्मान करते हैं साधना करने वालों को सबको सम्मान करता है चमत्कार बताने वालों को हम सब सम, सब सम्मान करता है। करते हैं करते नहीं <laughs> करते हैं कि नहीं <laughs> करते हैं तो और जो वास्तविक में देवी पुरुष हुए कि नहीं हुए इसको कौन बताएगा चमत्कार को देवी पुरुष कहा जाए कहा जाए चमत्कार का मतलब को हम परिभाषित किया हूँ मैं स्वयं भाषा परंपरा की है परिभाषा मेरा है वो किया हो हम समझते नहीं आप समझते हैं तब तक चमत्कार हम समझने के बाद कोई चमत्कार नहीं <laughs> कहीं से कहीं भी आप लगा लीजिए धरती के ऊपर यही फॉर मुलाकात काम करना का, का। बताइए और अभी देखिए दूसरा बात बताता तो हूँ जबकि प्रश्न में नहीं है जिज्ञासा में नहीं है वो बात बता रहा स, संसार में जितने भी साधना करने वाले हैं उनको संसार सामान्य व्यक्ति सब सेवा क्या नहीं किए संसाधना से जो फल मिला वो संसार को मिला और व्यक्ति को मिला या नहीं मिला वो हम जान नहीं जानते हम साधकों को साधना करने वालों को हम सम्मान करते हुए देखा हम साधना करते समय में भी हम हमारा सम्मान किया है संसार मैं साधना करता रहा पच्चीस वर्ष उस वर्ष में उस समय में संसार हमारा सेवा किया है ठीक है साधना से जो फल मिलना मिलता है वह संसार को अभी तक तो मिला कितना हम कहा उचित तो है अनुचित है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इसके पर शोध करिए कितना मिला कहां से मिला कैसा मिला यदि साधना का फल यदि संसार को मिलता है। हम इस जिस दरिद्रता में पहुंच गए जिस पर तकलीफ में जा रहे हैं वो तकलीफ हम कुछ व्याप है हम समाधान समृद्धि पूर्वक ही रहते जो हमारा साधना का छोटा सा जो फल मिला है उसको संसार के समझे उचित किया है कि अनुच्छेद किया चितिया समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का प्रस्ताव हमने रखा है उसके लिए अध्ययन विधि बताया उसके लिए अध्ययन विधि में जो है ना दर्शन विचार शास्त्र तीनों को दिया मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान दिया है उसको सबको कुछ अवलोकन करोगे कि नहीं करोगे okay. नहीं करता okay. ये सब अवलोकन करना ही हो गया है कि नहीं है okay. यहीं तक की भी बात हो सकती है अगर आगे बात। आगे देखेंगे कैसा कैसा अपना संयोग योग और प्रवृत्तियाँ होता है उसके अनुसार होगा और आगे और आगे कोई बात अच्छा अध्ययन के बारे में कुछ बताएंगे आप जब बोलते अध्ययन करें अध्ययन पर ध्यान दो इसका मतलब जो किताबें आपने लिखी हैं, जो आप बोल रहे हैं उसको समझो कि अपने अंदर कुछ समझो अपने अंदर जीतने से पूरे अस्तित्व के दर्शन होते हैं तो अध्ययन में मुझे कन्फ्यूजन है कि इसका मतलब क्या आप क्या बोलना चाहते हैं अब बता रहे अब अध्ययन का मतलब क्या अध्ययन का मतलब यह है अब इतना ही बात है ना अध्ययन हाँ। का मतलब क्या है यही बात है ना हाँ। अध्ययन का मतलब है अधिष्ठान के साक्षी में अर्थात अनुभव के साक्षी। अधिष्ठान का मतलब है अनुभव अनुभव की रोशनी में हम स्मरणपूर्वक किया गया प्रयास एक पर भैया हुआ उसके साथ उसका भी विवरण ठीक है लेकिन यह है हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं प्रत्येक शब्द का कोई एक अर्थ होता उस अर्थ का अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। वस्तु का ज्ञान होने से हम अध्ययन किया अध्ययन का वस्तु का ज्ञान कैसा होता है पूछे तदाकार व्यक्ति से वो तदाकार कहां से कैसे होता है पूछा हर मानव के पास कल्पनाशीलता है कल्पनाशीलता के आधार है बार बार तदाकार होता है अभी जैसा कि जो कुछ भी कर रहे हैं जो तदाकार हो रहते हैं उसी में तो हम सब फंसे हैं जैसा पांच समय में मैं तदाकार होना ना हो गया जब सुविधा संग्रह में तदाकार होना ना हो गया चार विषयों में तदाकार होना ना हो गया इतना चीज में फंस चुका है आदमी फंसा है कि नहीं फंसा क्या कहते हंसा है कि नहीं फंसा है अभी उससे मुक्ति पाने के लिए ये भी ठीक हर एक शब्द का एक अर्थ होता है, है जैसा समाधान का एक समाधान एक शब्द, शब्द का एक अर्थ होता है अर्थ के रूप में वस्तु होता है वो कैसा होता है पूछ अर्थ उसका एक फार्मूला हमारे क्या बने विवरण विवरण ये बना समझ समझदारी के आधार पर हम सोच विचार करते हैं समझदारी क्या है बताया साहस सहस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान इन तीनों एकत्रित होने से समझदारी hmm. उसके पहले भू भाग नहीं है hmm. उसके पहले यही है हवीश हवीस पूरा करना की काम क्या सुन रहे हैं हवीस क्या है अभी चार सेक्शन बता दिया वही ठीक है समाज सुविधा संग्रह में लिप्त होना हवीस है पांच संवेदनाओं में लिप्त होना हवीस है तीन विषय और चार विषय में लिप्त होना हवीस है ये आपको बताया ठीक है हवीस है कि नहीं हमारा मानव मानव मनोगत भाव है कि नहीं मानवगत मानवगत प्रवृत्ति है कि नहीं आप सोचते जो हमारे अनुसार मनो, मनोगत भाव है सब। ये स, समाज का भाव नहीं है सबका भाव नहीं सर्वमानव का भावना है। ये इससे विपरीत क्या चीज है समझदारी के अनुसार समझदारी क्या है बताया भी वैसे समझदारी के आधार पर हम सोच विचार करते हैं सोच विचार करने के समय में समाधान के अर्थ में करते हैं इन तीनों बातों ने समाधान के अर्थ में करते हैं तब एक योजना बनाते हैं योजना बनाते हैं तो उसका कार्य योजना होगी कार्य योजना का फल परिणाम होगी पर परिणाम पुनः समझदारी के अनुकूल हो गए समाधान होता है प्रतिकूल हो गए समस्या होता है हर व्यक्ति समझदारी का समाधान का एक फैक्ट्री है <laughs> हर व्यक्ति हर व्यक्ति किसी न किसी के आयु की पहने सभी अपने को मानते हैं हम समझदार हो गए हैं मानते हैं कि नहीं इसी <laughs> आयु के बाद सभी अपने को समझदार मानते हैं कि नहीं ठीक है वो समझदारी का परिभाषा ये बनता है समाधान को यदि प्रमाणित कर सके वो समझदारी है समस्या को प्रमाणित कर सके वो भ्रम है छोटी सी बात कितना कितना निष्कर्षात्मक बहुत बहुत भयंकर बात है बहुत उपयोग <laughs> ये बात है सब बाबा उनका प्रश्न उत्तर नहीं हुआ ठीक तो तो तो है।, है।, तो है।, है। तो बाबा आपने बोला अनुभव हमको कोई जल्दी नहीं है हाँ। हमको कोई जल्दी नहीं पड़ा है आराम से पूछिए क्या कहते में बाबा कुछ कह रही है आपने जो बोला अनुभव की रोशनी में उसका क्या मतलब है अनुभव का रोशनी वही समाधान के रूप में समाधान अनुभव के बिना होता नहीं समाधान के बिना जो करता है समस्या के बिना कुछ होता नहीं और क्या चाहते है? तो हैं तो अध्ययन कैसे होगा? वही तो बात है अध्ययन कराने वाले के पास अनुभव अनुभव का रोशनी रहता है कि नहीं अध्ययन कराने वाले। आ, क्या करता है वो कह रहे हैं अध्ययन तो कराने वाले के पास आ, रोशनी रहता है अध्ययन करने वाले के पास क्या रहता है अनुमान रहता है अनुमान रहता है अध्ययन करने वाले के पास अनुमान रहता है इन दोनों का अनुमान है जैसा बाबा के पास अनुभाद, अनुभाद, अनुभाद, बात अनुभव अनुभव है हमसे यदि अध्ययन करना होगा तो हमको समझा हुआ मान करके आप अध्ययन करोगे नहीं तो नहीं करोगे तो मतलब कल को आप वो अध्ययन अनुभव के रोशनी में ही अध्ययन होगा <laughs> तो फिर हमारा मतलब मैं भी जाना चाह रही हूँ आपकी किताबें पढ़ के क्या मेरा अध्ययन पूरा होगा वही अनुमान होना चाहिए पूरा होगा? हाँ बेटा वो तो उसमें क्या है आपका अनुमान यदि जहाँ फेल होता है वहाँ समझ में आना खत्म होता है अभी हमारा किताब कुछ भी पढ़ो आपका अनुमान प्रवृत्ति बना रहता है उसका विरोध में जहाँ आया वो खत्म हो अब आ गया अब आगे आगे आपको समझ में नहीं आएगा बाबा हाँ। इनका कहना है कि आपके साथ रहकर अध्ययन होगा या आपकी किताब पढ़कर के अध्ययन होगा ऐसा कुछ ठीक है ना हमारा किताब पढ़ोगे आपका अनुमान उसके साथ दौड़ेगा ता नहीं दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ता जब तक दौड़ता है तब तक समझ में आता है जब दौड़ना बंद करता है हाथ पैर टूट जाता है वहां से रुक जाता वैसा तो किताबें रचना हुआ है ठीक बात अच्छा बिना समझे कुछ भी करने जाते हैं गलतियां करेंगे दूर से कुछ होगा ही अब क्या कह जाए ऐसा आदमी जात का डिजाइन नहीं बना है समझता है समाधान के अर्थ में करते हैं सही के अलावा कुछ नहीं कर सकते लेकिन समाधान को विल कर लिया गलती के अलावा कुछ होता दो ही सेक्शन है दो ही चैनल अभी दो सौ पचहत्तर चैनल बना लिया रहे टीवी भी बता <laughs> रहे जबकि है तो ही चैनल अभी जितने भी बना गलती का चैनल सही का चैनल अभी बनवे नहीं टीवी बना है तुम्हारे आंसर तुम्हारे आंसर बना है तो ये सब सोचना है के मतलब और आगे और आगे प्रश्न से जुड़ा है अगर ये जब अध्ययन कर रही मैं तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे इसका मतलब इनका अध्ययन समझा नहीं मैं ये अध्ययन कर रही हूँ हाँ। वो पढ़ते पढ़ते लोग कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया वो कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया मतलब मतलब जो उन्होंने जो लिखा है वो नहीं मैच हाँ जिसका मतलब इसका मतलब वो वो बाबा हैं और किताब से कैसे फिर आगे चाहिए पढ़ते पढ़ते बीच में कुछ समझ नहीं आया विरोध भी बात लगी तो क्या करना चाहिए कॉन्ट्रोडिक्शन हाँ। मतलब विरोध उसमें समझ नहीं आ रहा है या विरोध हो रहा है तो क्या करना चाहिए हमारा कल्पनाशीलता जहाँ कुंठित होता है वहाँ से समझ में नहीं आता हाँ समझ में आएंगे सच्चाई का भाग में तो वापस कैसे आए क्या तो जब समझ में नहीं आए तो फिर क्या करना चाहिए उसके लिए तो पुनः उसका मूल स्रोत समझना चाहिए मूल स्रोत से जिज्ञासा करना चाहिए और उसको समझना चाहिए यही भी अभी क्या कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में बताया सब लोग अध्ययन कर रहे हैं उनको ये बताया भाई आप लोगों को सबको पढ़ना आता है ठीक है समझने की ताकत आपके पास कल्पना है कल्पनाशीलता कर्म कर्मस्वत कहो अभी आप पढ़ो आप जितना समझते हैं एक बार पढ़ा दो बार पढ़ा तीन बार चार बार पढ़ा कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया ठीक है मान लेते हैं और जो समझ में नहीं आया उसको हमसे पूछ रहे हो समझ रहे पढ़ाई का लंबाई घट गया कि नहीं हमारे लिए नहीं घटा ये विधि कैसा लगा तेरे का तेरे को कैसा लगा ये विधि चाहिए कि नहीं चाहिए है? ये विधि कह रहे हैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अभी हम अगर इसको और आगे बताएंगे आप बताओ ना अगर पूछेंगे तो फिर और बताएंगे तो फिर और तेजी से चलेगा हा, हा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अपना खुद सोचेंगे अनुसंधान विधि तो ना ना ना फिर ना वो लंबा तो समय लगेगा लंबा समय जबकि विकल्पात्मक वस्तु है जबकि ये, ये विकल्पात्मक विकल वस्तु है।, विकल है आपका आशित वस्तु नहीं है तभी भी ये होता है ठीक है ना अभी जैसा यहाँ आप ट्रिपल आई टी में पढ़ते हैं न में नहीं है यहाँ यहीं पे, यही पे अभ्यास में नहीं अच्छा आपके स्कूल में अच्छा आप, में। आप तो इन... हाँ सॉरी सॉरी सॉरी आप इंटरनेशनल स्कूल में टीचर क्या करती हैं हाँ बोलिए स्कूल में स्कूल में पढ़ाती हैं पढ़ाती है पढ़ाती हैं और ठीक है तो बच्चे पढ़ने हो क्यों हो गए किस कक्षा में पढ़ाते हैं आठवीं कक्षा आठवीं कक्षा आठवीं कक्षा में बच्चे पढ़ सकते हैं कि नहीं सकते पढ़ सकते उनको पढ़ने को बोलो पहले जो समझ में नहीं आता है उसको हमसे समझाओ कहो कितना जल्दी होता है देखना एक वर्ष में चार का कक्षा पार होता है ये <laughs> <laughs> बच्चे, बच्चे, बच्चे पढ़ते नहीं है वही बात हम पढ़ने की जिम्मेदारी कहा पैदा किए हैं वो तो वो तो बहुत छुट गए आप पढ़ के देखो आपको समझ में नहीं आता है उसको हमसे समझो इसको प्रयोग करके देखो कैसा होता है ये सब बातों से होता नहीं प्रयोग से ही होता है यहाँ पे प्रयोग से सिखाए। नहीं, आप नहीं वो प्रयोग आपको करना है प्रयोग कर को बच्चों को कैसे कहें कि प्रयोग करके देखो वही आप प्रयोग करने वाले बच्चों के पास कैक जाते हैं आपको प्रयोग आप प्रयोग करते हो नहीं नहीं बच्चे को बच्चों को गाइड करते हो अभी पढ़ाते हैं भी क्या हो गाइड करते हो नहीं तो अभी अभी घर में इतना पड़ क्या हो उतना पढ़ क्या हो यही तो कहते हो नहीं सर ध्यान से बात करना यही तो करते ही हैं तो उसके जगह में इसको पढ़ो जो समझ में नहीं आया हमसे पूछो हम, पूछ हम समझाते ये जिम्मेवारी स्वीकारो एक बार करके देखना कैसा फटिचेली होती है कैसा सम्मान होता है सब देख लेना ये प्रयोग करके देखना ही होगी बेहतरी हम इसको देखें उसकी जिज्ञासा होगी छात्रों की आप ये बोलो एक पढ़ो नहीं आए तो हमसे पूछो ये आप अपने छात्रों से बोलो अगर ऐसा बोलेंगे तो पता चलेगा कि कैसे आगे बढ़ा पढ़ाना नहीं उनमें जिज्ञासा, उन्हें जिज्ञासा जो नहीं समझ ये बात पढ़ता है नहीं पढ़ता आगे हो जाए। उसी बात को थोड़ा सा आगे। क्या क्या वही बात आगे पूछना चाहती हैं। हूँ बताओ ना बता। हाँ, आपने बोला कि जो प्रयोग की बात हो रही थी कि तुम पढ़ो और जो नहीं समझ में आए हमसे पूछो आप है बताने के लिए लेकिन उससे भी ये लगता है कि आप जब नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा तो मैं हमेशा आप में डिपेंडेंट हूँ हमें नहीं हाँ कर लो ये आई अंडरस्टैंड लेकिन कहीं है आ, मैं ऐसा समझती थी कि आप खुद ध्यान में अपने ऊपर ध्यान बना रहे और अस्तित्व पर ध्यान बना रहे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपकी बात सुन के लग रहा है कैसे तो समझ में आएगा ही लेकिन देर लगेगी क्योंकि टीचर सामने है, तो मैं उनसे पूछूंगी जल्दी हो जाएगा हाँ। इसका मतलब ये कि पूरा श्रेय आपके समझने का दूसरे पर डिपेंडेंट है कि मेरी जिज्ञासा पर डिपेंडेंट है अगर मेरी जिज्ञासा है तो मुझे समझ में नहीं आएगा आए तो तो क्या आपने आएगा थोड़ा सा ये कह रही इतना समझ गई है की आपसे जब पूछेंगे तो स्पीड बढ़, जाए। बढ़ जाएगी, जल्दी समझ में आएगा हाँ। अगर आपसे नहीं पूछा खुद अपना करेंगे तो वो धीरे धीरे होगा ठीक है ना, वो दोनों को जोड़ना है भाई धीरे धीरे जोड़ना है धीरे धीरे वाला स्पीड में कैसे आएगा वो धीरे भी स्कैन होना है और तो स्पीड भी ज्ञान होना है नहीं होना है लेकिन होना है ये दोनों ज्ञान होना है कि नहीं होना तो है हम गति से किस गति से चल रहे हैं इसका ज्ञान होना चाहिए कि नहीं बच्चों को जो पढ़ाते हो नहीं नहीं ये दोनों बात समझ में आना चाहिए धीरे चल रहे हो जल्दी चल रहा बाबू उनका कहना है आपके नहीं रहने पर हम किससे ज्ञान प्राप्त है हमारे हमारे बात हमारे बात ना समझें। है हमारे बात है अब किस से समझो जो समझे समझा हो जो डिक्लेयर करते हो उन सब सबसे समझो क्या कह और तो कोई है नहीं जो समझे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा कुछ नैसा ऐसा अपन जिज्ञासा नहीं किए हैं क्या आप समझ के पढ़ा रहे हो पूछ के देखो कैसा होता है देखना you should, you should ठीक है हमसे भी पूछ लो हम बताएंगे हम समझे हम समझे हैं हम, है, हम सब समझाते हैं वैसे वैसे जो डिक्लेयर करते हैं उन सब से समझो इसमें क्या होता है इसमें इसमें मैंने अनुपूर्ण होगा कि नहीं होगा इसमें अपना रास्ता प्रशस्त होगा कि नहीं होगा इसको सोच लो बात इतनी ये हम अभी तक ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया जो बच्चे जो है ना मैडम समझे है कि नहीं समझे ये पूछता नहीं ये मानते हैं मैडम को मैडम को ही मानते ये मैडम समझता है ऐसा मानकर के शुरू करते हैं जब वो फेल होता है तो मैडम को कदम कर देते हैं <laughs> हाँ बात सही है गलत है ये शोध की मुद्दा है आप अच्छी तरह से यदि इसको हृदय कम करेंगे इसका वैल्यूर समझ में आएंगे क्यों भगवान छोटा हाँ करेंगे चले आओ इधर आओ ना पास में आओ पास में आओ यार काफी चार थे जो यार बैठे बाबा ये बात हो गए रेणु जी ने जो अभी पूछा था रेणु ने अभी जो पूछा था आ? उसमें ये भी एक भाग था कि व्यक्ति के बिना अगर मेरे में जिज्ञासा हो और दर्शन का प्रस्ताव है और अस्तित्व है तो क्या मैं अपने बल पर समझ सकती हूँ या समझाने वाले क्या नहीं समझ सकती ये ऐसा नहीं होगा उसके लिए आपको समाधि का ज्ञान होगा समाधि के बाद संयम होगा संयम में आपका लक्ष्य स्थिर रहेगी आपको समझ में आएगी प्रकृति सर पढ़ाएगी तो इसको जो है ना इसका एक पूर्वस्मरण अनुस्मरण के बारे में तो ये लिखा है व्यास जी ने एक दंडनीति नाम की चीज लिखा, एक, एक, एक चीज लिखा व्यास ये पांडवों के समय की पहले की बात है तो उसमें ये लिखा है यदि एक एक लड़का नायक हो गए उसको क्या करना चाहिए पाप किया उसको उसको जो है ना बहिष्कार करते अगर एक परिवार का अपराध किया तब क्या करें परिवार को बहिष्कार पूरे गांव मिलकर के परिवार को बहिष्कार करो तो यदि परिवार पूरा का पूरा का पूरा देश जो है ना दे हजार तेईस में कोई ठीक करने वाला होगा उनको उनसे करा ले। है तो उसके बाद वो कहते हैं यदि दे पूरा देशी धरती ही पाप में डूब गया तब क्या करें प्रकृति पढ़ा प्रकृति ठीक कर प्रकृति ही इसका जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार ऐसा लिखा कि कब ये पांच वर्ष पहले वो कैसा होगा इसको नहीं लिखा ये भाषा तो दे, दे। क्या क्या क्या क्या क्या क्या? <laughs> ये, इसको ये वाले को पूरा कर लेते पहले ये, ये वाला हाँ। तो अभी जो आपने बताया है इनका तो मैं अभी पूछता हूँ रेणु का जो जो जिज्ञासा था उसके मूल में ये था कि अगर मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव उपलब्ध है और हमारे में जिज्ञासा है तो भी क्या समझाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है ये बताते तो भाई समाधि आपको पढ़ने का अधिकार आ गया है आप पढ़ के देखो बहुत कुछ समझ में आ गए कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमसे सुन समझ रहे ये बात कम्प्लीट हो गई और क्या पूछते हैं इसमें इसमें क्या पूछते हैं इसमें यह पूछना है कि अगर आप नहीं रहे और समझाने वाला कोई भी नहीं रहा और सिर्फ पुस्तक रहा तो क्या समझ सकते हैं क्या तो समझ समझे बिना समझाने वाले के बिना पुस्तक रहा नहीं करेगा वह सब जैसा के वैदिक विषय सब जैसा कटर में चलेगा वैसे ही ये भी होगा पुस्तक भी नहीं रहेगा पढ़ाने वाला नहीं रहेगा तो इसको बताने वाला नहीं रहेगा पुस्तक भी नहीं रहेगा बाबा ने कहा अनुमान विधि से आप समझ सकते हैं अब सवाल उनका दूसरा था अनुमान विधि से समझा लेकिन बीच में अटक गए तब क्या करें वही ना तो उसको हाँ, से निकालने के हाँ, लिए ले ले लेकिन उसमें गारंटी नहीं है कि अटकेंगे अभी उसके लिए पहले बात हो चुकी थी भाई आपको पढ़ना काश कर, पढ़नाई कार्यकार विकल्पात्मक वास्तु हो सकता है कोई मुद्दा ठीक से समझ में नहीं आ रहा आपको बहुत सारे बात समझ में आएगा एक बार दो बार चार बार अनुष्ठान रूप में यदि अध्ययन करें पढ़े तो समझ में आएगा इसके बावजूद कुछ बच्चा तो है उसको जो है ना आराम से हमसे पूछ के समझा ऐसा दावेदार रहता है दावेदार नहीं रहेगा किताब भी नहीं रहेगा ये मानो क्या सुना है? किताब भी नहीं रहेगा और दावेदार भी नहीं रहेगा रामायण पढ़ के सुनाने वाला नहीं रहेगा रामायण का किताब भी नहीं रहेगा विज्ञान का किताब पढ़ा पढ़ा पढ़ाने वाला नहीं रहेगा विज्ञान का किताब ही नहीं रहेगा ये शतर, सिद्ध था। अभी वैदिक विचार की किताबें कहाँ है कितना है कितना बचा आप ही सोच लो उससे बड़ा साहित्य कुछ नहीं था नहीं। अभी कहा पहुंचा किसका मुंह पर साहित्य है कि कौन बताने वाला ये सब बातें अपने आपके सामने गवाहियां हैं तो मनुष्य के पास मनुष्य ही समझने वाला है ये बात को निश्चय करना है पहले मनुष्य के अलावा कोई नहीं समझने वाला नहीं तब जो है क्या होगा मनुष्य को क्या समझना है स्वयं को समझना है सारे अस्तित्व को समझना दो भाग स्वयं को पूरा समझना है पूरा अस्तित्व को समझना यदि ये दो बात पूरा होता है उसके लिए हम प्रस्तुत किया है प्रस्ताव ठीक है तो। आप पढ़ोगे तो आपका आपसे संबंधित तो बात आपको समझ में वे करेगा सर्वस्व के सर्वस्व पूरा अस्तित्व के बारे में लिखा है वो भी आवश्यक रूप में समझ में आएगा कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो हमसे समझ रहे पढ़ना सबको आता है ठीक है ना पहले था क्या था पढ़ने, पढ़ना पढ़ना बहुत रे कम लोगों में था इसीलिए समझाने वाला का वाल ज्यादा आवश्यकता थी अभी समझाने में वाले, वाले पढ़ाने में की आवश्यकता थी अभी पढ़ाना बहुत सामान्य हो गया अब समझाना समझना सम्झ, समझाना प्रधान हो गया बात इतनी व्यवहारिक कहना है, है? हाँ। समझ में आ गया पढ़ना ना पहले बहुत ही आवश्यकता दस साल का कहीं नहीं जाएंगे। क्या हैं कह रही है आप दस साल प्रॉमिस कीजिए कहीं नहीं जाएंगे घबराहट हो रही है क्या बोले घबराहट हो रहा है उनको और ये कह रहे कि दस प्र... साल के पहले आखिम देंगे आप, आप दस साल के लिए रहेंगे ये प्रॉमिस कीजिए ये कह रहे आपको दस साल कम ऐसी कम रहना है सब देखो हमारा जो जीना जो है हमारा हम मानव के ऊपर छोड़ प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया प्रकृति के अनुसार हमको जितना देना प्रकृति को जितना जरूरत है उतना समय तक सांस चलता रहेगा ठीक है ना सांस जब तक चलता रहेगा तो शरीर के द्वारा मैं स, स, स, सही बात को अब प्रस्तावित कर सकता तो इसमें क्या, क्या तक लगी बाबा आवश्यकता पड़ने पे दूसरा शरीर लेंगे कि मानव की आवश्यकता है पर हमारा हमारा सांस लेना सचिव मानव की आवश्यकता है हमारा सास बुलंद रहेगा मानव की आवश्यकता नहीं है हमारा सांस की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पहले सही स्वीकार रहा हूँ बोले इससे ज्यादा क्या कह जाए इससे अच्छी बात क्या होगा बाबा ठीक है बताओ आप और आगे बताओ <laughs> कितने भी दूर तक अपन जा सकते हमको कोई तक ठीक है ये हो गए अब बताओ और क्या बात है और कोई, कोई बात कोई पूछते रहे आप आपको आप जो बताना चाहते हैं जो आप समझे हैं वो जब बाकी लोग बताते हैं तो गारंटी नहीं कि उनको एक सूत्र में समझ जिसको एक सूत्र समझ में नहीं आया तो उसको 50 सूत्र हजार सूत्र भी समझना है इसकी भी गारंटी नहीं है एक अंधा दूसरे को सिखाएगा वो तो अंधा अंधे को सिखाने तो क्या लाज होगा तो उसका क्या हाल होगा इतने ही बहते हैं हाँ, नहीं तो क्या <laughs> प्रश्न क्या प्रश्न है और जीवन मित्र का शिविर जो कंडक्ट कर रहे हैं वो यदि आप जैसे उनको अनुभव नहीं है तो वो जो तो समझा रहे हैं बिना अनुभूति का समझा रहे मतलब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है तो उसका हर्ष क्या होगा क्या कह आप बताओ उनका ये कहना था कि इस पूरी बात मतलब अनुभव जो है आप ही के पास है और उसके साथ उन्होंने ये कहा की एक ही व्यक्ति है आप जिनमें है ठीक है तो जो जीवन विद्या का शिविर ले रहे हैं वो पूरे अनुभव संपन्न नहीं है तो ये एक अंधा दूसरे अंधे को समझाने जैसे हो गया तो ये कहाँ ले जाएगा इसको जीवन में विद्या को बहुत प्रवर्धित करने वाला हमको पूछे अनुभव मूलक व्य ऐसी बताते है अन्भाव, अन्भाव कि ऐसे उड़ता हो अच्छा करते हो जा <laughs> मैं में तो आता मैं काम नहीं होता तो आता मैं यही है सूचना मिलती है उतने के लिए सम्मान करें समाधान के लिए और अनुभव के लिए हर व्यक्ति जो जुम्मेवार है केवल बताने वाला नहीं है तो सुनने वाला भी जो जुम्मेदार है ठीक है दोनों जुम्मेदार इसके आधार पर हम कहता हूं हम बताने वाले हूँ कैसा आता है ये प्रश्न करना चाहता है तो ऐसा भी बात किया जा सकता है कोई तकलीफ नहीं अनुभवशील व्यक्ति को कोई मान अपमान का भाई नहीं मान अपमान से कोई हमारा हमारा उत्साह बढ़ गया घट गया ऐसा कुछ होता अनुभवशील व्यक्ति का यही पैसा है ठीक है जबकि मैं ही जीवन में जय का पहला प्रणयता आपसे बोल रहा हो ये उड़न तो वाचा है कि अनुभव से कर रहे हो बोल सकते हो आपका अधिकार है आप पूछ ले जो अनुभव से कर रहे हैं तो उनसे समझ लो अनुभव तक आप पहुंचा तीन व्यक्ति हो गए क्या तकलीफ इसमें किसको क्या तकलीफ ठीक है ये बात ठीक है बिल्कुल ऐसा बात पर अच्छा जो व्यक्ति अनुभव तक नहीं पहुंचे क्या बात समझो कोई व्यक्ति जीवन कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन अनुभूति पर नहीं पहुंचे हैं तो कहना अगर कोई व्यक्ति अनुभव सम्पन्न नहीं है और जीवन विद्या का शिविर ले रहा है ये कहाँ तक उचित है या उचित है कि नहीं यहाँ पूछ रहे उचित अनुचित कुछ है कोई बता तो दिया अनुचित कुछ नहीं है सोचना तो होता ही है इसमें इतना तो होता है ना आप जो पहले नहीं सुने थे वो सुनने को मिला ना नहीं मिला अरे तो पुनः वही बात, थोड़ा सा ध्यान से इतने बात को ध्यान से जो आप सुना जीवन विद्या के बारे में वो पहले तो सुने नहीं थे अब सुनने को मिलाना इतना उपकार को पहले स्वीकारो आगे की बात पूछो अधिकार के बारे में एक अधिकारी है तो आपको समझा दिएगा अभी जैसा आप संबोधन करते हैं, आप हैं हम, हम आप इस बात को समझाते हैं समझा नहीं पाता हूं तब तो पता अनुभव के बिना कैसा अनुभव के बिना हमको क्यों समझाने आए कुछ यदि ये, ये, ये समझा देते हैं ये अनुभव है ही मान क्या तकलीफ दे आपको हमारे पास आप बैठे अब जब जय को प्रबोधित करते हैं आपने दे आपके सारा प्रश्न का उत्तर दे दिया आपको क्या तकलीफ है अनुभवशील है समझना नहीं अभी अभी एक, अभी एग्जांपल मुझे बताया गया कि अभी, अभी जो है ना आपने बोला हो था हो एक मिनट आपने बोला था हम आप अकेले हो अनुभवशील ऐसा ना सोचे ये कहा तो इसमें हमारा परिवार में कई लोगों को अनुभव हुआ होगा उसको स्वयं प्रमाणित करेंगे स्वयं सत्यापित करेंगे ऐसा मैं कह रहा हूं प्रमाणित करने के बाद ना सत्यापित होगे? प्रमाण ना सत्यापन है अरे तो जो आप समझे नहीं आपको समझा दिया तो वह सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ इतना देर कह के हम <laughs> समझे नहीं है आपने समझा दिया आपका सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ समझा हुआ का ये कह रहे हैं जो बात आपने पूछी वो शिविर में आपको समझा दी तो सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ तो समझा हुआ आपके वो उस बात का वो दूर कर दिया ना आपका प्रश्न दो बात कह रहे हैं कह रहे हैं कि आपने जो पहले कहा था कि आप एक ही व्यक्ति हैं जो अनुभव सम्पन्न है ऐसा भी न सोचा जाए ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों को है या कुछ लोगों को है और उसके प्रमाण उसको प्रमाणित करने के क्रम में है ठीक है प्रमाणित करने के बाद सत्यापित करेंगे कि वो पूरे तरह कैसे अनुभव सम्पन्न है उसके बाद मानने में क्या दिक्कत है ये क्लियर हुआ बहुत हाँ, तो ज्यादा शंका करने के लिए समझाते हैं समझाना स्वयं सत्यापन हाँ। समझा नहीं पाना सत्यापन नहीं है हाँ। ऐसा मान के चल सकता है ना चल सकता है ना कभी कभी होता है ऐसा अपन ये आप तो ना अभी बोले एग्जाम्पल के बिना यहाँ पे नहीं होगा पवन गुप्ता जी ने कहा कि लड़का अपने माँ से जीत कर रहा था कि मुझे ये करना है माँ ने कहा कि क्यों नहीं ये करना क्यों नहीं करना है जवाब नहीं दे पाए अच्छा ठीक है कर लो पवन जी से पापा जी कहते हैं तो कर लेना बोले तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि वो कुछ मुझे समझा सकते हैं ट्रिक टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कुछ भी समझाना तो क्योंकि समझदारी का जरूर नहीं है क्या कहना वाद है वाद्य ये कह रहे हैं कि उस जगह पर वाद चातुर्य जैसे हो जाता है आ? वाद चातुर्य हो वाद जाता वाद है वाद चातुर्य वाद चातुर्य देखो बेटा इसमें नाइन्टी परसेंट कह रहा था तो हम जो चाहते हैं वैसा समझा में उसको छोड़ देना जैसा समझाते हैं वैसा समझना समझने वाले का ये ये उदारता होना चाहिए ना हमारे अनुसार समझाओ क्या मतलब हो? <laughs> क्या मतलब होगा व्यक्तिवाद हो गए कि नहीं हुआ वस्तु जैसा है वैसा समझाएंगे उसको समझाने की जिज्ञासा होना चाहिए अपेक्षा होना चाहिए है ना एक इच्छा भी होना चाहिए ये सब चीजें एकत्रित होते हैं तो हो जाता है कोई खास बात नहीं ठीक है ठीक है समय साढ़े दस हो गया ठीक है, है हम, हमारे लिए कोई देर नहीं है आ <laughs> कब से बैठे सबके सुविधा को सोच के हाँ। काम करिए वो लंबा भी ना, तो नहीं कर सकता नाइजी हुआ यहाँ पाए कोई प्रॉब्लम कोई का प्रॉब्लम वउंट हुआ नहीं हुआ ना? आ, तक समाधान की बात है उसकी अपेक्षा तो बड़ा ही समाधान की अपेक्षा आप, आप हमारा संवाद से कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ ठीक है ठीक यहाँ रुके ठीक हाँ, है ना, न सही जगह है ना हाँ। है। से पूरा दोनों तो तो का अरे हो आपका कब से चल रहा था कितना टाइम लगे ये वाला सेशन रिकॉर्ड किया हाँ ये, ये, से? ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड है कौन सा स्टॉक क्या हुआ पूरी रिकॉर्डिंग स्टॉप करो कैसे करो तो स्टॉप कर दिया नहीं चल रहा है फोर्टी एटी नाइन एटका और अच्छा होगा मेरे से स्टॉप नहीं हो रहा है अभी भी, भी रिकॉर्ड करे चले जा रहे हैं